भगवान कहते हैं कि अस्तित्व में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है यदि ऐसा है तो मनुष्य के जीवन में अहंकार ईर्षा और घृणा का क्या प्रयोजन क्या इनके बिना जीवन नहीं चल सकता आनंद मैत्रे जीवन में निश्चित ही कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं सिर्फ जीवन को छोड़कर जीवन निष्प्रयोजन है क्योंकि जीवन के पार कुछ और नहीं जीवन स्वयं साध्य जीवन किसी और का साधन नहीं और जीवन है पर्यायवाची परमात्मा का इसलिए जीवन का तो कोई प्रयोजन नहीं लेकिन जीवन में जो कुछ है उस सब का प्रयोजन है निश्चित कठिनाई होती है कुछ बातें स्वीकार करने में अहंकार का क्या प्रयोजन होगा और यदि अहंकार ही भटकाता है आदमी को तो यह कैसी करुणा है परमात्मा की अहंकार के, के साथ आदमी को पैदा किया क्यों न काट दी जड़ पहले ही रोक की औषधि का सवाल ही ना उठता व्याधि ही न होती क्यों दिया लोभ क्यों दिया मोह क्यों दिया काम ईर्षा क्रोध मत्सर क्यों दिया इतना अंधकार यदि प्रकाश की ही तलाश करवानी थी तो प्रकाश ही क्यों ना दे दिया यह प्रश्न स्वाभाविक है लेकिन इस प्रश्न को गहरी आंख से देखोगे तो जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि प्रकाश सीधा सीधा दिया नहीं जा सकता अंधकार का अनुभव न हो तो प्रकाश का अनुभव हो ही नहीं सकता जिसने दुख नहीं जाना वह सुख भी नहीं जान सकेगा और जिससे कांटे नहीं चुभे फूलों से उसकी पहचान असंभव है और यदि मृत्यु न हो तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती क्रोध अपने आप में तो दुखदायी बंधन है लेकिन क्रोध में छिपी ऊर्जा अगर ध्यान से मुक्त की जा सके तो वही ऊर्जा करुणा बनती है क्रोध के बिना करुणा नहीं हो सकती यह तुम देखते हो जैनों के 24 तीर्थंकर छत्री थे बुद्ध छत्री राम और कृष्ण छत्री इस देश के सारे अवतार तीर्थंकर बुद्ध पुरुष छत्रियों की दुनिया से आए हैं जहां तलवार जीवन है जहा क्रोध का सागर उमड़ता है जहां युद्ध ही सब कुछ है और इन सब ने प्रेम का करुणा का दया का संदेश दिया जैनों का तो सारा आधार ही अहिंसा है चौबीस छतरी तीर्थंकर और अहिंसा परमो परमोधर्मा कुछ तालमेल नहीं दिखाई पड़ता ब्राह्मण कहते अहिंसा परमो धर्म समझ में आता लेकिन ब्राह्मणों ने नहीं कहा।, कहा छत्रियों ने गहरे देखोगे तो बात उलझी हुई नहीं छत्री ही कह सकते क्योंकि छत्रियों ने ही हिंसा की विभत्सता देखिए, क्षत्रियों ने ही हिंसा का दंश सहा है क्षत्रियों ने ही हिंसा का नरक पहचाना है इसलिए अहिंसा परमोधर्म क्षत्रियों के प्राणों से ही ये उद्घोष उठ सकता है ब्राह्मण ने ना युद्ध देखा न तलवार उठाई उसे कैसे पता चले अहिंसा के अमृत का जहर से ही पहचान नहीं हुई तो अमृत से कैसे पहचान हो रात ही नहीं अनुभव में आई तो सुबह कैसे हो जैनों के पास सर्वाधिक धन जैन भिखारी खोजना मुश्किल जैन भिखारी जैसी कोई चीज होती ही नहीं और जैनों की आधारशिला में जो पांच तत्व हैं, उनमें अहिंसा के साथ साथ अपरिग्रह किसी भी वस्तु का परिग्रह न करना किसी वस्तु के मालिक ना होना जिनके पास परिग्रह है जिनके पास सब कुछ है उन्हीं को यह बोध पैदा हो सकता है सब कुछ को देखकर ही पता चलता है उसकी व्यर्थता तो अपरिग्रह का भाव उठता है जिन्होंने भोगा है वे ही त्याग सकते हैं। तेने तक तेन भूंजी था उन्होंने ही त्यागा जिन्होंने भोगा जिसने भोगा ही नहीं वह त्यागेगा क्या खाक उसके पास त्यागने को क्या है इस द्वंद को ठीक से समझ लो इस द्वंदात्मक विकास के सिद्धांत को ठीक से समझ लो फिर बहुत सी उलझनें नहीं उठेंगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि जब तक मछली को सागर से निकालकर तट की उत्तप्त रेती पर न डाल दिया जाए तब तक उसे सागर की पहचान नहीं होती मछुआ खींच लेता मछली को जाल में बांधकर डाल देता तट पर धूप है घनी आग है बरसती उत्तप्त है तट मछली तड़फ थी इस तड़फन में ही उसे पहली दफा याद आती सागर की पहली दफा सचेष्ट रूप से सचेतन रूप से सागर से परिचय होता ऐसे सागर में ही पैदा हुई थी सागर में ही बड़ी हुई थी सागर में ही रही थी मगर सागर इतना करीब था कि सागर को देखने का उपाय ना था जरा दूरी चाहिए थोड़ा परिप्रेक्ष्य चाहिए थोड़ा फासला चाहिए अगर दर्पण में तुम्हें अपनी तस्वीर देखनी तो थोड़े दूर खड़े होते हो एकदम दर्पण से नाक लगा के खड़े हो गए तो तुम्हें कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा फासला आवश्यक है बोध के लिए हां अब इस मछली को वापस जल में पटक दो अभी आह्लाधित होगी आनंदित होगी मस्त हो जाएगी एक आदमी के पास बहुत धन था इतना कि अब और धन पाने से कुछ सार नहीं था जितना था उसका भी उपयोग नहीं हो रहा था मौत करीब आने लगी थी न बेटे थे न बेटियां थी कोई पीछे न था और जीवन धन बटोरने में बीत गया गया वो तथाकथित महात्माओं के पास कि मुझे कुछ आनंद का सूत्र दो महात्मा पंडित पुरोहित सबके द्वार खटखट आए खाली हाथ गया खाली हाथ लौटा फिर किसी ने कहा कि एक सूफी फकीर को हम जानते शायद वही कुछ कर सके उसके ढंग जरूर अनूठे हैं इसलिए चौंकना मत उसके रास्ते उसके निजी उसकी समझाने की विधियां भी थोड़ी बेढप होती मगर अगर और कोई न समझा सके तो जिनका कहीं कोई इलाज नहीं उस तरह के लोगों को हम वहां भेज दे देते रहा का फकीर मेरे जैसा जिनका कहीं कोई इलाज नहीं उनके लिए सुनिश्चित यहां उपाय है उस धनी ने एक बड़ी झोली भरी हीरे जवारों से और गया फकीर के पास फकीर बैठा था एक झाड़ के नीचे पटक दी उसने झोली उसके सामने और कहा कि इतने हीरे जवारात मेरे पास है मगर सुख का कण भी मेरे पास नहीं मैं कैसे सुखी हूं फकीर ने आओ देखा ना ताओ उठाई झोली और भागा वो आदमी तो एक क्षण समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है महात्मा गण ऐसा नहीं करते एक क्षण तो ठिठका रहा अवाक फिर उसे होश आया कि ये आदमी तो लूट लिया मारे गए सारी जिंदगी की कमाई ले भागा हम सुख की तलाश में आए थे और दुखी हो गए भागा चिल्लाया कि लूट गया बचाओ चोर है बेईमान है भागा जा रहा पूरे गांव में उस फकीर ने चक्कर लगवाया फकीर का गांव तो जाना माना था गली कुछ पहचान थी इधर से निकले उधर से निकल जाए भीड़ भी पीछे होली भीड़ तो फकीर को जानती थी कि जरूर होगी कोई विधि गांव तो फकीर से परिचित था उसके ढंगों से परिचित था धीरे धीरे आश्वस्त हो गया था कि वो जो भी करे वो चाहे कितना बेबूझ मालूम पड़े भीतर कुछ राज होता लेकिन उस आदमी को तो कुछ पता नहीं था वो पसीना पसीना कभी भागा भी नहीं था जिंदगी में इतना थका मांदा फकीर उसे बगाता हुआ दौड़ाता हुआ पसीने से लथपथ करता हुआ वापस अपने झाड़ के पास लौट आया जहाँ उसका गोला खड़ा था लाके उसने थैली वही पटक दी झाड़ के पीछे छिपके खड़ा हो गए आदमी लौटा झोला पड़ा था घोड़ा खड़ा था उसने झोला उठाकर छाती से लगा लिया और कि हे हे परमात्मा, तेरा तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद, आज मुझ जैसा प्रसन्न इस दुनिया में कोई भी नहीं, फकीर कहाकीर का वृक्ष के उस तरफ से बोला का कुछ सुख मिला यही राज यही झोली तुम्हारे पास थी इसी को लिए तुम फिर रहे थे और सुख का कोई पता नहीं था यही झोली वापस तुम्हारे हाथ में लेकिन बीच में फासला हो गया थोड़ी देर को झोली तुम्हारे हाथ में न थी थोड़ी देर को झोली से तुम वंचित हो गए थे अब तुम कह रहे हो शर्म नहीं आती हे प्रभु धन्यवाद तेरा कि आज मैं आह्लादित हूं आज पहली दफे आनंद की थोड़ी झलक मिली अब बैठो घोड़े पर भाग जाओ नहीं तो मैं झोली फिर छीन लूंगा रास्ते पे लगो रास्ता तुम्हें मैंने बता दिया लोग ऐसे हैं लोग ही नहीं सारा अस्तित्व ऐसा है हम जिसे गंवाते हैं उसका मूल्य पता चलता है जब तक गंवाते नहीं तब तक मूल्य पता नहीं चलता जो तुम्हें मिला है उसकी तुम्हें दो कौड़ी कीमत नहीं जो खो गया उसके लिए तुम रोते हो जो खो गया उसका अभाव खलता है जिंदगी तुम्हें मिली है और तुमने परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया हालांकि जब मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी तब तुम कहोगे हे प्रभु बस घड़ी दो घड़ी और जी लेने थे चौबीस घंटे और देते दे। 80 साल में धन्यवाद न दिया था शायद 80 साल में बहुत बार शिकायत जरूर की थी कि प्रभु ये क्या जीवन दिया किस लिए दिया 80 साल में शायद अनेक बार सोचा हुआ आत्महत्या कर लू एक लकड़हारा लौट रहा है लकड़ियों का बोझ लिए। बूढ़ा हो गया सत्तर साल का हो गया गरीब है अब भी लकड़ी काटनी पड़ती बेचनी पड़ती तभी एक जून रोटी मिल पाती कई बार कह चुका है आकाश की तरफ हाथ उठा के, के है मौत है मृत्यु के देवता तुम जवानों को उठा लेते हो बच्चों को उठा लेते हो मेरे देखते देखते मेरे पीछे आए लोग जा चुके आखिर मेरा क्या कसूर है मुझे भी उठा लो थक गया बहुत थक गया उस दिन भी बोझ भारी था दो दिन का भूखा भी था क्योंकि दो दिन पानी गिरता रहा और लकड़ी ना काट सका रास्ते में फिर वही बात उठी कि हे मौत के देवता कब उठाओगे कितनी देर और है कितना सताओगे संयोग की बात मौत करीब से गुजर रही थी उसे सुन लिया मौत सामने खड़ी हो गई वो इतने क्रोध में था जीवन के प्रति कि गठर को जमीन पे पटक के बिल्कुल उदास बैठा हुआ था वृक्ष के नीचे मौत सामने खड़ी हो गई उसने कहा मैं रहा मुझे तुम पुकारते हो मैं हु मृत्यु का देव था बोलो क्या चाहते हो? बूढ़े को होश आया कि ये हम क्या मांग बैठे लोग होश में थोड़ी उनकी सब मांगे पूरी हो जाए तो मुश्किल में पड़ जाएं वो तो मांगे पूरी नहीं होती परमात्मा सुनते ही नहीं क्योंकि सुन ले तुम्हारी तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ फिर तुम उसकी जान खाओ कि मेरी सुनी क्यों अरे हम तो यूं ही कह रहे थे इतना बुरा मानने की क्या बात थी इतनी शीघ्रता से निर्णय लेने को थोड़ी कहा था अरे बात की बात थी कुछ करने का थोड़ी था बूढ़ा एकदम चौका सोचा ना था कि मौत सामने खड़ी हो जाएगी होशियार आदमी सत्तर साल का अनुभव जल्दी से तरकीब निकाल ली उसने कहा कि धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद असल बात यह है कि मेरा गठर गिर गया और यहां कोई यह उठाने वाला दिखाई पड़ता नहीं उठा के मेरा गट्ठर मेरे सिर पर रखवा तो बस इतना ही और दोबारा फिर आने की अब कोई जरूरत नहीं और अब कभी ना पुकारूंगा इस भूल के लिए क्षमा करू गठर सिर पर रख के फिर चल पड़ा लेकिन अब बड़ा प्रसन्न उसके पैरों में बड़ी गति है पर गुनगुन हृदय में गान है कि बचे लौट के बुद्धू घर को आए जान बची और लाखों पाए ऐसा खुश सत्तर साल में वो कभी भी ना था जीवन का ये द्वंद्व समझो जब मौत तुम्हारे द्वार पर खड़ी होगी तब तुम्हें जीवन का मूल्य समझ में आया तुम समझदार हो तो अभी समझ में आ सकता है मगर उतनी समझ के लिए बुद्धत्व चाहिए इतनी समझ के लिए समाधि की प्रज्ञा चाहिए फिर मछली को सागर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं सागर में ही सागर का धन्यवाद होगा फिर झोली छीन ना पड़ेगी किसी को लेकिन इतनी समझ ना हो तो झकझोरे देने पड़ते धक्के देने पड़ते बा मुश्किल समझ में आता है। तुम पूछते हो कि अस्तित्व में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं कहते यदि ऐसा है तो मनुष्य के जीवन में अहंकार ईर्षा और घृणा का क्या प्रयोजन अहंकार है परमात्मा से फासला और कुछ भी नहीं मैं हूं पड़े कि परमात्मा दिखाई पड़ना बंद हो जाता है अहंकार पीड़ा देता है क्योंकि तुम अस्तित्व से टूट जाते हो और सारा आनंद अस्तित्व के साथ लयबद्ध होने में छंदबद्ध होने में अस्तित्व के महा संगीत में जब तुम भी एक कड़ी होते हो एक स्वर बनते हो जब अस्तित्व के महासागर में तुम भी एक लय होते एक तरंग होते भिन्न नहीं विपरीत नहीं जब तुम अस्तित्व के साथ रास में होते हो महारास नाचते हो जब तुम में और अस्तित्व में कोई इंच भर विरोध नहीं होता संघर्ष नहीं होता द्वंद नहीं होता जब तालमेल इतना गहरा होता है कि तुम हो इसका पता ही नहीं चलता परमात्मा ही है बस इसका ही पता चलता है वही है उसका ही विस्तार है मुझ में भी वही फैला है औरों में भी वही फैला है जब इसकी प्रती होती तो आनंद की वर्षा हो जाती अमृत के झरने फूट पड़ते मगर उसके पहले अहंकार की पीड़ा झेलनी जरूरी उसके पहले टूटना जरूरी अपने घर आने के पहले अपने घर से भटक जाना जरूरी ये बातें विरोधी मालूम पड़ेंगी, मगर वस्तुतः विरोधी नहीं जीसस ने कहा है धन है वे छोड़ जो छोटे बच्चों की भांति क्योंकि प्रभु का राज्य उन्हीं का है लेकिन छोटे बच्चे सभी तो छोटे बच्चों की भांति पैदा होते छोटे बच्चों को तो कोई प्रभु का राज्य मिला हुआ मालूम नहीं होता छोटे बच्चे तो जल्दी जल्दी बड़े होना चाहते शीघ्रता से बड़े होना चाहते और जी सस कहते हैं धन वे जो छोटे बच्चों की भांति वचन का ख्याल रखना छोटे बच्चे नहीं कह रहे हैं जीसस छोटे बच्चों की भांति इस भांति में सारा रहस्य छिपा है छोटे बच्चे नहीं हैं जो हैं तो बड़े उम्र तो बहुत हो गई बूढ़े हैं लेकिन छोटे बच्चों की भांति पुनः हो गए फिर लौटकर कर वर्तुल पूरा हो गया जब पैदा हुए थे जैसे निर्दोष अब मरती घड़ी में फिर वैसे निर्दोष हो गए वे प्रभु के राज्य में प्रवेश पा जाएंगे ही गए ये अस्तित्व उनके लिए प्रभु का राज्य ही बन जाता है बचपन को फिर से पाना पड़ता है एक बार खोकर बच्चे सभी निर्दोष होते हैं लेकिन निर्दोषता जाएगी कपट आएगा चालबाजी आएगी चालाकी आएगी बेईमानी आएगी पाखंड आएगा सब उपद्रव खड़े होंगे पूरे नरक से गुजरना होगा उससे गुजर के ही निखार है जैसे स्वर्ण निखरता है आग से गुजरकर, ऐसे ही हम गुजरते हैं अहंकार से निकलकर, कर हां सोने को आग में ही मत पड़े रहने देना नहीं तो निखर के भी क्या सार होगा जब सोना निखर जाए कूड़ा कचरा जल जाए तो निकाल लेना सोने को बाहर अहंकार आग है प्रज्वलित अग्नि है धू धू कर जल रहे हो तो मैं एक चिता की भांति न तो पूरे जल पाते हो कि पूरे जल जाओ कि शून्य हो जाओ तो परमात्मा मिल जाए न पूरे बुझ पाते हो कि पूरे बुझ जाओ तो कम से कम प्राकृतिक हो जाओ धुंधुआते हो न पूरे जलते न पूरे बुझते बस धुआं धुआं होते हो बीच में अटके हो त्रिसंकु हो गए वही अर्चन वही पीड़ा है या तो गिर के पशु हो जाओ तो प्राकृतिक हो जाओगे बहुत लोग वह उपाय करते हैं। वह उपाय क्षण भंगुर है क्योंकि जीवन का एक महानियम है जो पा लिया गया उसे तुम खो नहीं सकते जो जान लिया गया उसे अनजाना नहीं किया जा सकता जो अनुभव में आ गया उसे पहुंचा नहीं जा सकता है हाँ उसके पार जा सकते वो पीछे नहीं लौट सकते समय की धार में पीछे लौटने का उपाय ही नहीं हालांकि कोशिश करते है लोग कोशिश करते ही लोग शराब पीने वाला क्या कर रहा है वो यही कर रहा है शराब पी के उस बोध को भी भुला दे शराब पी के उतना सा बोध है वो भी डूब जाए ताकि वो ठीक पशु जैसा हो जाए तुमने ख्याल किया शराबी मस्त मौला मालूम होता है। ऐसा लगता है जैसे आनंदित है बस लगता है। है। भीतर सारे दुख का अंबार ऊपर से शराब ने थोड़ी सी देर को मूर्छा दे दी सुबह होगी मूर्छा टूट जाएगी और अपने को और भी दुख के गड्ढे में गहरा पाएगा और भी अंधकार की गर्तों में उतर जाएगा क्योंकि चिंताएं जब वो शराब पी के बेहोश पड़ा था तब उसके भीतर बढ़ रही थी बड़ी हो रही थी फैल रही थी जैसे कैंसर फैलता रहता है भीतर तुम्हें पता ना भी हो वैसी ही चिंताएं भी फैलती रहती हैं भीतर और चिंताओं और कैंसर का बड़ा जोड़ भी है चिंताएं शायद मानसिक कैंसर का नाम है और कैंसर शायद शारीरिक चिंता का नाम है। आज नहीं कल इसका उद्घाटन होने ही वाला है क्यूँकी जैसे जैसे चिंताएं बढ़ती हैं समाज में वैसे वैसे कैंसर बढ़ता है कैंसर शारीरिक बीमारी कम मालूम होती मानसिक बीमारी ज्यादा मालूम होती शायद मन में ही उसका सूत्रपात है अति चिंता अति संताप अति उद्विग्नता अति तनाव देह को भी जरा जीर्ण कर जाता तोड़ जाता है ऐसा तोड़ जाता है कि अभी तक उसका कोई इलाज नहीं उपाय नहीं औषधि नहीं लेकिन तुम रात जब सोए हो तब भी कैंसर बढ़ रहा है फैल रहा है ऐसे ही चिंता भी फैल रही तुम शराब पी के पड़े हो ऊपर से देखने में चाहे तुम मस्त भी मालूम पड़ो मगर मस्ती झूठी सुबह होते होते उतर जाएगी शराब पी के आदमी पीछे गिरने की कोशिश कर रहा है समय को झुठलाने की कोशिश कर रहा है ये कोशिश सफल नहीं हो सकती मैं शराब का विरोधी नहीं हूं मैं इस कोशिश का विरोधी हूं ये कोशिश सफल नहीं हो सकती ये तुम समय गवा रहे हो शराब में क्या रखा है अंगूर की बेटी है शराब में ऐसा कुछ बहुत बुरा नहीं शराब में ऐसा कुछ पाप नहीं और कभी कभार घूंट भर पी ली चार मित्रों के बीच तो कुछ नरक नहीं चले जाओगे जब स्वमूत्र पीने वाले नरक नहीं जा रहे तो जरा अंगूर का रस पी लिया इसमें कहीं नरक चले जाओगे लेकिन शराब के पीछे जो आकांक्षा है मैं उसका जरूर विरोध करता हूं वो तो आकांक्षा गलत है वो पूरी नहीं हो सकती इसी तरह और भी उपाय आदमी खोजता है धन की दौड़ में पद की दौड़ में अपने को भुलाने की कोशिश करता है याद ना रहे अपनी ऐसा अपने को उलझा लेना चाहता है राजनीति के दांव पैचों में पड़ जाता है ऐसे चक्रों में पड़ जाता है अपनी याद ना है, ये भी शराब है और ये ज्यादा खतरनाक शराब है क्योंकि शराब तो सुबह उतर जाएगी मगर ये जिंदगी भर चढ़ी रह सकती एक शराबी निकला है शराब घर से लड़खड़ाता और एक बद बहुत मोटी महिला ने घृणा सराबी की तरफ देख के कहा कि अरे मूढ़ क्यों शराब पी पी के अपना जीवन नष्ट कर रहा है वो इतने चिल्ला के बोली आवाज रही होगी उसकी बुलंद मोटी औरत थी बसूरत भी कि सराबी को भी एक क्षण को होश आ गया उसने गौर से देखा हंसने लगा उसने कहा देख के हंसते क्या हो रोगे पछताओगे उस शराबी ने कहा कि देवी मेरा नशा तो सुबह उतर जाए मगर तू सुबह भी ऐसी के ऐसी रहेगी तू मुझसे बदतर हालत में ये जो तुझ पे चढ़ा है ये उतरने वाला नहीं ये इतना आसानी से उतरने वाला नहीं और तू अपनी शक्ल तो आईने में देख यदपि मेरी आंखें धुंधली धुंधली हो रही मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा मगर तू अपनी शक्ल तो आईने में देख अभी मैं लड़खड़ा रहा हूं मगर सुबह ठीक संभल के चलने लगूंगा मगर तेरी दुर्गति तो सदा रहने वाली जिसने शराब पी है वो तो सुबह होश में आ जाएगा जिसने राजनीति पी है वो शायद होश में आए ही ना उसकी सुबह शायद हो ही ना जिसने धन का नशा पिया है पद का नशा पिया है इसलिए तो हमने धन मत पद मत कहा है इनको मत मद, मदिरा जिन्होंने कहा ठीक शब्द खोजे ये मूर्छा लाते अहंकार को फुला देते पीछे गिरने का उपाय नहीं है सब उपाय असफल हो जाने वाले लेकिन जितनी देर तुम पीछे गिरने के उपाय करते हो उतना समय गमाते हो उपाय तो आगे बढ़ना है आग से गुजरना है और आग के पार जाना है अहंकार से गुजरना ही होगा अहंकार अनिवार्य प्रक्रिया है परमात्मा से दूर होने की परमात्मा से छिटक जाने की परमात्मा से भटक जाने की उस भटकाओं में ही संताप होगा विरह होगा याद आएगी तलाश शुरू होगी प्रार्थना जगेगी पूजा का आविर्भाव होगा ध्यान की अभीपसा पैदा ही ना हो अगर तुम्हें पता न चले कि परमात्मा चूक गया है ये तो अहंकार देगा कष्ट छेदेगा तुम्हारे प्राणों को भरेगा तुम्हें न मालूम कितने रोगों से इस सारी पीड़ा से ही तुम जागोगे नींद तुम्हारी टूटेगी और तब तुम चलोगे परमात्मा के निकट उसके निकट जिससे तुम आए हो मूल स्रोत की तरफ लौटोगे अहंकार का यही प्रयोजन अहंकार का प्रयोजन है ताकि तुम्हें याद आ जाए परमात्मा की मछली को सागर की याद आ जाए भट के भूले को अपने घर की याद आ जाए ये अहंकार का प्रयोजन निश्चय ही आनंद मैत्रेय जीवन में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं फिर ये अहंकार के ही हिस्से ही ईर्षा घृणा इनका भी प्रयोजन है ये अहंकार की छायाएं, छायाएर्षा क्या है किसी दूसरे का अहंकार तुम्हें कष्ट दे रहा है कोई दूसरा तुम्हें बड़ा मालूम हो रहा है और तुम चाहते हो कि सबसे बड़ा मैं मुझसे बड़ा कोई भी नहीं अहंकार की आकांक्षा यही कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं और कोई दूसरा तुम्हें बड़ा मालूम पड़ता है और ये असंभव है कि तुम सभी बातों में सभी से बड़े हो जाओ कहीं न कहीं कोई खोट रह जाएगी कहीं न कहीं कोई कमी रह जाएगी अस्तित्व ने उस उसका इंजाम रखा है तुम्हें अहंकार भी देगा तो वो एक आयामी होगा और बहुत आयाम में तुम दीन रह जाओगे धन होगा तो पद नहीं होगा पद होगा सौंदर्य नहीं होगा सौंदर्य होगा बुद्धिमत्ता नहीं होगी बुद्धिमत्ता होगी स्वास्थ्य नहीं होगा कुछ न कुछ कमी रह जाएगी क्योंकि अगर तुम्हारा अहंकार तुम्हें पूरा भर दे कोई कमी छूटे, तो फिर परमात्मा की खोज ना हो पाएगी उतना इंतजाम है कुछ कमी रह जाएगी वही कमी साले की खटकेगी कांटे की तरह चुभेगी उसकी चुभन थक है ईर्षा क्या है चुभन है किसी के पास तुमसे ज्यादा धन किसी ने तुमसे बड़ा मकान बना लिया किसी के पास तुमसे ज्यादा ज्ञान है, कोई तुमसे ज्यादा त्याग कर दिया बस तुम्हारे भीतर चुभन पैदा हुई तुम्हारे भीतर पीड़ा उठी मुल्ला नसरुद्दीन का एक मित्र उससे मिलने आया घोड़े से उतरी रात रहा था कि नसरुद्दीन बाहर निकला उस मित्र ने कहा क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो मैं 20 साल बाद मिलने आया हूं नसरुद्दीन ने कहा कि तुम रुको विश्राम करो नहा धो भोजन करो तब तक मैं आता हूं मैंने दो तीन जगह जाने का पहले से ही निश्चय कर लिया उनको खबर भी कर दी वो मेरी राह देखते होंगे मित्र ने कहा इतने दिन बाद मिला मैं तुम्हें नहीं चाहता मैं भी साथ चलता हूँ लेकिन मेरे कपड़े गंदे यात्रा में धूल से भर गए तुम मुझे दूसरे कपड़े दे दो नसरुद्दीन को सम्राट ने कपड़े भेंट किए थे एक बार वो उसने संभाल के रखे थे किसी मौके पर पहनेगा पहने कभी पहने नहीं थे वही कपड़े देने योग मालूम पड़े दे तो दिए मित्र ने उसकी शानदार पगड़ी पहनी कोट पहना चूड़ीदार पजामा पहना जूते पहने जब मित्र पहन के तैयार हुआ तो नसरुद्दीन को ईर्षा जगी इतने सुंदर कपड़े इतनी सुंदर पगड़ी ऐसे शानदार जूते मैं रख ही बैठा रहा मैंने अब तक पहने नहीं और आज इसको पहनवा दिए उसे खलने लगी बात वो उसके सामने नौकर चाकर मालूम होने लगा अपने ही मित्र के सामने अपने ही कपड़े और अपने ही कपड़ों के कारण नौकर चाकर मालूम होने लगा पहली जगह पहुंचे सबकी नजरें मित्र पे पड़ी दुनिया में आदमियों को कौन देखता कपड़ों को लोग देखते पूछा परिवार के लोगों ने आप कौन है नसरुद्दीन को चोट लगी चोट लगनी स्वाभाविक थी आया है नसरुद्दीन उसकी तो कोई पूछताछ नहीं आप कौन है बड़े स्वागत समारोह से मित्र को बिठा गया नसरुद्दीन ने कही है मेरे मित्र जमाल बड़े पुराने मित्र रहे कपड़े सो कपड़े मेरे मित्र को तो बहुत सदमा लगा कि ये कोई कहने की बात थी कहके तो नसरुद्दीन को भी गिला हुई ये कोई कहने की बात थी मगर जो हो गया सो हो गया शर्मिंदा था बाहर निकला आंखें झुकाए हुए था मित्र ने कहा नसरुद्दीन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी मेरी फजीहत करवाओगे चार लोगों के सामने ये कहने की क्या बात थी अरे कपड़े तुम्हारे हैं सो हैं कोई मैंने ले नहीं दिए और उनने कुछ पूछा नहीं था कपड़ों के बाबत तुम ये क्यों बोले कि कपड़े कपड़े की बात ही क्यों उठाई नसुद्दीन ने कब जो भूल हो गई हो गई ऐसी नहीं हो गई भूल भीतर अंतर चल रही ईर्षा की मेरे कपड़े और ये हराम ज्यादा मुफ्त आकर दिखला रहा क्या शान से चल रहा है जूते चरर मरर हो रहे पगड़ी भी क्या तिरछी सिर पे रखी और मैं इसके सामने बिल्कुल नौकर चाकर मालूम हो रहा हूं अपने हाथ ये मूर्ता कर ली भीतर तो वही चल रही थी बात दूसरे घर पहुंचे वहां भी वही हुआ लोगों ने एकदम ध्यान दिया मित्र के लिए फिर चोट लगी उसे पूछा आप कौन है कहां से कोई राजकुमार मालूम होते आग लग गई जब उसने कहा कि कोई राजकुमार मालूम होते अरे कहा कोई राजकुमार नहीं मेरे मित्र हैं, जमालिन का नाम है 20 साल बाद मिलने आए रहे कपड़े सो कपड़े इन्हीं के हैं निकल गया मुंह से आधा बचन की रहे कपड़े तब उसे ख्याल आया कि फिर वही भूल हो जा रहे सुसने का कपड़े ही नहीं के कौन कहता है कि मेरे मगर फिर बात तो हो गई फिर कपड़े की बात उठ गई बारह के मित्र ने कहा अब मैं ना चाहूंगा तुम्हारे साथ नसरुद्दीन का एक मौका और दो तीसरी जगह और जाना है और एक मौका और इसलिए दो ताकि ये भूल से मैं बच सकू ये क्या हो रहा है मेरी जवान को क्या हो गया ऐसा तो कभी नहीं होता था बात उठानी नहीं थी मुझे और फिर भी उठ गई हालांकि मैंने सुधारने की कोशिश की मगर तीर हाथ से निकल जाए तो लौटता नहीं सुधारते सुधारते भी बिगड़ गई मगर तीसरी जगह बिल्कुल ख्याल रखूंगा सजग रहूंगा तीसरी जगह पहुंचे तो और मुश्किल हो गई घर का मालिक तो था नहीं मालकिन थी बड़ी सुंदर स्त्री उसकी नजरें एकदम टिकी रह गई मित्र पर नसरुद्दीन को तो उसने देखा ही नहीं मित्र को बिठाया अपने हाथों से उसके जूते खोले नसरुद्दीन खड़ा उसकी कोई बात नहीं उसे बैठने को भी नहीं कहा बस इतना ही पूछा नसरुद्दीन से नसरुद्दीन आप कौन किस देश के सम्राट नसरुद्दीन का सम्राट इत्यादि कुछ भी नहीं मेरा मित्र है जमाल अरे लंगोटिया यार है बचपन के साथ ही बीस साल बाद आया रहे कपड़े तो कपड़े की बात नहीं करनी है बिल्कुल नहीं करनी बात ही नहीं करनी वो बात ही मत छेड़ना जो बात दो दफा भूल हो चुकी अब भूल नहीं करूंगा किसी क्यों तुम्हें क्या मतलब क्यों कपड़ों के पीछे पड़े हो ये स्वाभाविक है ईर्षा अहंकार को लगी चोट और जिस दिन अहंकार चला जाता है उसी क्षण ईर्षा चली जाती है ईर्षा कितना जलाती ऐसा समझो कि अगर अहंकार अग्नि है तो ईर्षा ईंधन है जैसे आग में कोई घी डालता जाए चाहे कि बुझाऊं और डाले घी तो लपटें और उठें आग और भगपे ऐसे ईर्षा है ईर्षा ईंधन जितना ईर्षा डालोगे उतना अहंकार भपकेगा जहां तुम्हारा अहंकार जीत जाएगा जहां तुम्हारे अहंकार को विजय मिलेगी वहां तो तुम खुश होगे और जो तुम्हें विजय दिलवाएंगे उनसे तुम कहोगे मेरा बड़ा प्रेम है तुमसे तुम्हारा प्रेम भी क्या है बस वो सिर्फ अहंकार की विजय जो दिला दे जो उसमें साधन हो जाए उससे तुम प्रेम जतलाते हो जो तुम्हारे अहंकार को बढ़ा दे उससे तुम प्रेम जतलाते हो वो प्रेम झूठा है क्योंकि वो अहंकार की पूजा में संलग्न है असली प्रेम तो अहंकार के मिट जाने पर ही पैदा होता है प्रेम और परमात्मा एक साथ पैदा होते प्रेम और परमात्मा एक दूसरे के ही नाम है प्रेम परमात्मा की छाया है या परमात्मा प्रेम का सघन रूप है असली प्रेम और परमात्मा में रत्ती भर भेद नहीं इसलिए जीसस ने कहा है प्रेम परमात्मा है लेकिन तुम जैसे प्रेम कहते हो वो तो केवल तुम्हारे अहंकार को जो जो सहारा देता है जब तक सहारा देता है तब तक प्रेम इसलिए तुम्हारा प्रेम किसी भी क्षण घृणा बन जाता देर नहीं लगती जिसके लिए जीते थे जिसके लिए मर सकते थे इतना प्रेम था उसको ही तुम मार सकते हो की पत्नी मरण सैया पर पड़ी थी अंतिम क्षण में उसने आंख खोली और नसरुद्दीन से कहा कि नसरुद्दीन अब जाते समय झूठ को क्यों तो साथ ले जाऊ एक बात तुमसे कह दू और तुमसे क्षमा भी मांग लो क्योंकि फिर मिलना होगा नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता फिर हमारे रास्ते कभी एक दूसरे के करीब आएंगे भी अनंत काल में कौन जाने इसलिए ये बोझ अपनी छाती पे नहीं ले जाना चाहती हूँ इसे मैंने काफी ढोया इसे आज पंद्रह साल से अपनी छाती पे धो रही आज इसे हल्का कर लेने दो तो मुझे क्षमा कर दोगे नसरुद्दीन ने कहा बिल्कुल क्षमा कर दूंगा क्षमा किया तू बोल क्या अर्चन है उसकी पत्नी ने कहा अर्चन ये तुम्हारे मित्र से मेरा प्रेम था मैं तुम्हें धोखा देती रही सुधने का बिल्कुल फिक्री मत कर तू भी मुझे क्षमा कर तू जानती है कि तू क्यों मर रही मैंने तुझे जहर पिलाया। तू मेरा बोझ कम कर दे। मैं तेरा बोझ कम कर देता हूं बात खत्म हो जिसको तुम प्रेम करते हो उसको जहर पिला सकते अगर हो अगर तुम्हारे अहंकार के विपरीत हो जाए उसका व्यवहार तुम उसे गोली मार दे सकते हो जिसकी जरा जरा सी बातों की तुम चिंता करते हो, उसके पैर में मोच ना आ जाए इसकी फिक्र लेते हो, उसको तुम बाहर से ढकेल दे सकते हो तो तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं जो प्रेम घना बन सकता है वो प्रेम नहीं प्रेम और घृणा कैसे बन सकता तुम्हारी घृणा क्या है तुम्हारे प्रेम का ही शीर्षासन करता हुआ रूप जिनके द्वारा तुम्हारे अहंकार में बाधा पड़ती है उनसे तुम्हें घृणा और जिनसे तुम्हारे अहंकार में सहयोग मिलता है उनसे तुम्हें प्रेम अहंकार के जाते ही ना तो तुम्हारी घृणा बचेगी ना तुम्हारा तथाकथित प्रेम बचेगी दोनों विलीन हो जाएंगे और तब एक नए एक बिल्कुल नवीन प्रेम का सूत्रपात होता है उस प्रेम का जो दिव्य उस प्रेम का जो प्रार्थना पूर्ण है उस प्रेम का जो परमात्मा की ही आभा है ईर्षा घृणा लोभ मोह मत्सर ये सब अहंकार की ही अलग अलग प्रति छबिया अहंकार बहु रूपिया है लोभ का क्या अर्थ होता है अहंकार खाली है भरो इसे। बहुत धन होगा तो बहुत अहंकार होगा उतनी अकड़ होगी जितना धन कम हो जाएगा उतना तो अहंकार कम हो जाएगा बड़ा पद होगा उतना अहंकार होगा पद गया कि अहंकार गया तो अहंकार ही लोभ में ले जाता लोभ का मतलब इतना है कि भरो मुझे मुझे बड़ा करो मुला नीन और उसका बेटा दोनों एक नाले को छलांग लगा के पार किए मुल्ला तो एकदम छलांग लगा गया उस पार पहुंच गया अब बेटे ने देखा कि बूढ़ा बाप छलांग लगा गया तो मैं नाले को पार करू अच्छा नहीं मालूम पड़ता जवान होके तो उसने भी हिम्मत की और छलांग लगाई बीच नाले में गिरा बड़ा हैरान हुआ कहा कि पिताजी इसका राज समझाइए आप बूढ़े हैं और छलांग लगा गए नाला पार कर गए और मैं जवान हूं मैंने पूरी ताकत से छलांग लगाई फिर मैं बीच में गिर गया मुल्ला ने कहा इसका राज उसने अपना खीसा जोर से हिलाया और चांदी के रूपे खनकाए है ब्रिटेन का मैं कुछ समझा नहीं मुल्ला ने कहा रुपए जेब में हो तो शरीर में गर्मी रहती थोकट खाली जेब कूदेगा गर्मी कहा प्राण यह जान के तुम हैरान होगे कि राजनेता जब तक पद पर होते तब तक उनकी अकड़ उनके ढंग एक होते जैसे ही पद से उतरते सब अकड़ खो जाती सब ढंग खो जाते चुनाव में जब तुम्हारे सामने राजनेता हाथ जोड़ के खड़ा होता है तो तुम ये मत समझना कि तुम्ही को धोखा दे रहा है ये उसकी हालत ही है अब हाथ जोड़े खड़ा है तुम्हारे पैर भी छूने को कहो तो वो भी करने को राजी जनता का सेवक हो जाता है एकदम और पद पर पहुंचते ही जनता का शासक हो जाता है फिर तुम्हें पहचानेगा भी नहीं वो जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानेगा जैसे तुम्हें कभी देखा ही नहीं भूल गई सब सेवा सत्ता हाथ में आ गई अब कौन सेवा की फिक्र करता है। सेवा तो केवल सीढ़ी थी सत्ता तक आने की किसी की भी गर्दन दबानी हो तो पैर दबाने से शुरू करना चाहिए यह सेवा का सूत्र है पहले पैर दबाओ पैर जब दबाओगे तो कोई भी मना नहीं करता वो पैर पसार देगा तो मजे से दबाओ फिर दबाते दबाते बढ़ते जाना आगे दबाते दबाते उसको भी झपकी आने लगेगी नींद भी आने लगेगी और तुम भी धीरे धीरे बढ़ोगे उसका विश्वास भी तुम पे बढ़ता जाएगा फिर तुम उसकी जेब भी काट लेना फिर उसकी गर्दन भी दबा दोगे तुम तो उसको पता नहीं चलेगा मगर धीरे दीर धीरे करना एकदम समत कर देना एकदम से पैर से छलांग मत लगा देना गर्दन पर नहीं तो वो भी चौक पे बैठ जाए एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था उसने एक मेंढक को उबलते हुए पानी में डाला। लगा के निकल उबलता हुआ पानी मेंढक क्यों उसमें रहेगा ऐसी छलांग लगाई मेढक में जैसे जिंदगी में कभी भी नहीं लगाई होगी फिर उसने उसी मेंढक को साधारण पानी में रखा मेंढक के ही शरीर का तापमान का पानी और उसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया बहुत आहिस्ता आहिस्ता 24 घंटे धीरे धीरे धीरे उबलने तक लाया और मेंढक उबल गया और मर गया नहीं लगाई क्योंकि धीमे धीमे गर्म हुआ इतने धीमे गर्म हुआ कि मेंढक उतनी गर्मी से राजी होता चला इतने आहिस्ता आहिस्ता गर्म मैं एक पहलवान को जानता हूं जिसने एक भैंस के बच्चे को पहले दिन से ही उठा के घूमना शुरू किया रोज भैंस का बच्चा बड़ा होने लगा पड़वा बड़ा होने लगा और पहलवान उसे रोज लेके घूमता ही रहा घंटों घूमता पड़वा बड़ा होता गया और पहलवान भी उसे रोज लेके घूमता गया वो दिन भी आ गया जब पड़वा पूरा का पूरा भैंसा हो गया मगर पहलवानों से उठा ले और घूम ले धीमे धीमे बात होती रही उतना उतना पहलवान भी समायोजित होता गया किसी के पैर दबा के एकदम गर्दन में पकड़ लेना तो वो भी चौंक के बैठ जाए आहिस्ता आहिस्ता वही तुम्हारे राजनेता करते धीरे धीरे पहले सेवा करते हैं और अगर आदमी की सेवा से नहीं तो जो बहुत उत्साह वो गौ सेवा से शुरू करते बड़ी दूर से शुरू करते कहा गौ सेवा और कहा दिल्ली कहां पिंजरा पिंजरापोल और कहा दिल्ली मगर पिंजरा पिंजरापोल से दिल्ली पहुंचेंगे वो गौ रक्षा से शुरू करते कोई हरिजन की सेवा से शुरू करता है कोई अनाथालय खुलवाता है कोई अस्पताल बनवाता है कोई विधवा आश्रम चलवा देता है धीरे धीरे चलते चलते चलते चलते, चलते। आखिर दिल्ली आ जाती अहंकार खाली है बिल्कुल खाली है। थोथा है झूठा है उसका वास्तविक कोई अस्तित्व नहीं सिर्फ मान्यता है और मान्यता को संभालने के लिए वैसाखियों की जरूरत पड़ती है धन चाहिए पद चाहिए प्रतिष्ठा चाहिए नाम चाहिए यश चाहिए गौरव चाहिए फिर इसके लिए जो भी करना पड़े अहंकार सब कुछ करने को राजी अगर लोग कहते हैं कि हम चरित्रवान का ही सम्मान करेंगे तो अहंकार चरित्रवान बनेगा अगर लोग कहते हैं कि हम केवल उपवास करने वाले का ही सम्मान करेंगे तो अहंकार उपवासी बनेगा अगर लोग कहते हैं हम जब तक दिगंबर ना हो जाओगे नग्न फकीर ना हो जाओगे तब तक, तक सम्मान नहीं करेंगे तो अहंकार दिगंबर हो जाता नग्न फकीर हो जाता है अगर लोग कहते हैं जब तक केस लुंज करोगे मानना उखाड़ोगे अपने हाथों से तब तक हम सम्मान न देंगे तो लोग केस लुंज भी करते अहंकार हर हाल में तैयार है सब कुछ करने को तैयार है भरो लेकिन उससे कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार है ये सारी शर्तें लोग वो ममता माया ये सब शरते ये सारी वासनाओं का जाल एक बुनियादी सूत्र से उठता है वह सूत्र अहंकार और अहंकार का अर्थ मेरी दृष्टि में ईश्वर से अपने को भिन्न मान लेना अस्तित्व से अपने को भिन्न मान लेना अहंकार ये भी कह सकता है कि ईश्वर नहीं है फ्रेडरिक निसे ने कहा ईश्वर मर गया है और कहा कि अगर ईश्वर हो भी तो मैं मान नहीं सकता क्योंकि मैं अपने को मानूं कि ईश्वर को मानू उसने बड़ी ठीक बात कही अपने को मानूं या ईश्वर को मानू दो में से किसको चुनूं ईमानदार है फ्रेडरिक तुम से तुमसे ज्यादा ईमानदार वो कहता मैं अपने को चुनता हूं मैं हूं ईश्वर नहीं यही तुम सब की भी दशा है भला तुम ईश्वर को कहते हो है मगर भीतर तो तुम जानते हो मैं हूं कहां का ईश्वर कहां का क्या हां मंदिर में कभी दो फूल भी चढ़ा आते हो कि कहीं भूल चूक से हो ही तो थोड़ा सा इंतजाम कर रखो अपना बिगड़ता भी क्या है दो फूल चढ़ा दिए क्या हर्ज धूप दीप जला दिया हर्ज क्या है कभी माला फेर ली दो घड़ी बैठ के हर्ज क्या है माला फेरते रहे और टेलीविजन देखते रहे माला फेरते रहे और दुकान भी चलाते रहे राम राम जपते रहे और दुकान में आ गए कुत्ते को भी भगाते रहे हर्ज क्या है ऐसे किनारे किनारे कर तिब्बती बहुत होशियार है उन्होंने एक चक्का बना रखा है उस चक्के में जो आरे हैं आरों पे मंत्र लिख दिए बैठे रहते हैं अपना और काम करते रहते हैं दुकान चलाएंगे धंधा करेंगे और जब भी फुर्सत मिलेगी उस चक्के को एक धक्का मार देंगे वो चक्का घूमने लगेगा धक्का मारने से हिसाब ये है कि वो जितने चक, चक्र पूरे कर लेगा जितने चक्कर ले लेगा उतने मंत्रों का लाभ मिल जाएगा एक तिब्बती लामा मेरे पास मेहमान था उससे मैंने कहा कि पागल तुझे पता नहीं क्या एक बार बार हाथ मारने की क्या जरूरत इसमें एक प्लग लगा के बिजली से जोड़ दे दिन भर घूमता रहेगा तू रात सो तब भी घूमता रहेगा पंखे घूम रहे हैं इस तरह ये भी घूमता रहेगा या पंखे की पखड़ियों पर मंत्र लिख दे झंझट मिटा कहां का प्राचीन तुमने भी बैठा बैठा बार बार इसको धक्का मारो ख्याल रखना पड़ता है अगर चके के आरों पर लिखे गए मंत्रों के घूमने से काम पूरा हो जाता है तो आदमी सोचता है करी लो हर्ष क्या कभी सत्यनारायण की कथा करवा दी कभी थोड़ा प्रसाद बटवा दिया कभी कन्याओं को भोजन करवा दिया कभी व्रत उपवास रख लिए, अपना इतने में बिगड़ता क्या है अगर हुआ इस ईश्वर तो कहने को बात रह जाएगी कि देखो कितना तुम्हारे लिए किया था और नहीं हुआ तो गमाया क्या आपने इन सबके कामों के करने से समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा मिली अहंकार थोड़ा जगमगाया ही थोड़े चांद तारे लगे हर्ज क्या है थोड़े सलमा सितारे जुड़ गए थोड़ी और रौनक आ गई लोग कहने लगे बड़ा धार्मिक आदमी साधु पुरुष और जिसकी प्रतिष्ठा साधु पुरुष की तरह हो जाए धार्मिक आदमी की तरह हो जाए लोग उससे लूटने को आसानी से राजी हो जाते तो उससे लूटने में भी सुविधा मिलती तिलकधारी दुकानदार हो तो तुम उससे ज्यादा पैसे नहीं ठहराओगे सोचोगे कि तिलकधारी है सच्ची कहता होगा बड़ी चुटैया लटक रही हो तुम सोचोगे कि ठीक ही कहता होगा इतनी चुटैया लटकाने वाला आदमी और झूठ बोले राम की चदरिया उड़े बैठा तो तुम ये मान ही नहीं सकते कि डंडी मारेगा और कम तोलेगा कि नकली रुपये हाथ में थमा देगा बेईमानी में सुविधा मिल जाती अगर लोग तुम्हें धार्मिक समझते तुम्हें पाखंड भी लाभपूर्ण मालूम होता है तुम में से भी कोई ईश्वर को मानता नहीं क्योंकि ईश्वर को मानने की पहली शर्थी तुम कहा पूरी किए मैं को गमाओ तो ईश्वर को जानोगे और जानोगे तो ही मानने में कुछ अर्थ है बिना जाने मानने में क्या अर्थ हो सकता है बिना जाने मानना झूठ है पाखंड है तुम्हारे विश्वासी आस्तिक सब पाखंडी है सब झूठे जब तक अनुभव में ना आ जाए तब तक कुछ भी मान्यता का सार नहीं तब तुम किसको भुलावा दे रहे हो भीतर संदेह भरे संदेहों की कतार लगी और सिर्फ तुमने अपना चेहरा रंग लिया आस्तिक हो गए वैसे भीतर तुम नास्तिक हो आस्तिक के भीतर खोरे को देखो और तुम नास्तिक को पाओ कभी कभी तो ऐसा होता है कि नास्तिक कहीं ज्यादा ईमानदार होता है बजाय आस्तिक कम से कम इतनी ईमानदारी तो है कि साफ कहता है कि मुझे ईश्वर का कोई पता नहीं तो कैसे मान शायद कभी इसे पता भी चल जाए क्योंकि जो नहीं मानता है वो खोजने में लगेगा उसे कभी ना कभी जिज्ञासा उठेगी कि इतने लोग मानते हैं बुद्ध कृष्ण महावीर जीसस मोहम्मद क्या ये सारे लोग गलत होंगे मैं भी खोजूं तलाशूं मगर आस्तिक को तो तलाश की भी जरूरत नहीं तलाश की जरूरत ही क्यों हो वो तो मानता ही है उसने तो मानने में ही तलाश को डुबो दिया मार डाला आत्महत्या कर दी उसकी अहंकार का एक ही प्रयोजन तुम्हें परमात्मा से दूर कर दे ताकि तुम पास आ सको निष्प्रयोजन जीवन में कुछ भी नहीं सिवाय जीवन को छोड़कर हां स्वयं जीवन निष्प्रयोजन क्योंकि जीवन के पार कुछ भी नहीं जिसका जीवन साधन बन सके जीवन आह्लाद है आनंद संगीत नृत्य उत्सव उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी स्याही देखता है देखता है तू अंधेरे को किरण को घेर कर छाए हुए विकराल घेरे को उसे भी देख जो इस बाहरी तम को बहा सकती दबी तेरे लहू में रोशनी की धार है साथी पड़ी थी न्यू तेरी चांद सूरज के उजाले पर तपस्या पर लहू पर आग पर तलवार भाले पर डरे तू ना उम्मीदी से कभी यह हो नहीं सकता की तुझमे ज्योति का अक्षय भरा भंडार है साथी बवंडर चीखता लौटा फिरा तूफान जाता है डराने के लिए तुझको नया भूढ़ोल आता है नया मैदान है राही गर्जना है नए बल से उठा इस बार वह जो आखिरी हंकार है साथी विनय की रागनी में बीन के ये तार बजते है रुदन बजता सजग हो छो कार बजते बजा इस बार दीपक राग कोई आखिरी सुर में छिपा इस बीन में ही आग वाला तार है साथी जरा झाको अपने भीतर अपने अहंकार के भीतर अपने अंधेरे के भीतर जरा झाको और तुम ज्योति का पुंज पाओगे अपने अज्ञान के भीतर झांको और ज्ञान की अखंड गंगा पाओगे अपने अहंकार के भीतर उतरो उसकी गहराइयों में झांको और तुम परमात्मा को छिपा हुआ पाओ। अहंकार तो बस आवरण है ऊपर की खोल है उसे भी देख जो भीतर भरा अंगार है साथी उसे भी देख जो इस बाहरी तम को बाह सकती दबी तेरे लहू में रोशनी की धार है साथी डरे तू ना उम्मीदी से कभी यह हो नहीं सकता की तुझमे ज्योति का अक्षय भरा भंडार है साथी बजा इस बार दीपक राग कोई आखिरी सुर में छिपा इस बीन में ही आग वाला तार है शांति। दूसरा प्रश्न भगवान पहली ही बार आया हूं जहां देखता हूं चारों ओर आंखों में बहुत ही अद्भुत शांति नजर आ रही ऐसा लगता है कि फरिश्तों की नगरी में आ गया प्रभु क्या यहां सब सिद्ध पुरुष ही रहते रमेश सिद्ध तो तुम भी हो बुद्ध तो तुम भी हो। सिर्फ होश नहीं याद दिलाए जाने की बात है बस कुछ भी तुम में कमी नहीं है कुछ पाना नहीं सब मिला हुआ है सब प्रथम से ही मिला हुआ है अक्षय संपदा तुम्हारी प्रभु का राज्य तुम्हारा लेकिन तुम्हें स्मरण नहीं तुम्हें विस्मरण हो गया तुमने खोया कुछ भी नहीं सोना सोना है सिर्फ भूल गया है अपनी तरफ देखता ही नहीं इसलिए भूल गया है औरों की तरफ देख रहा है तो याद कैसे आए आत्म-स्मरण कैसे तुम्हारी आंखें भटक रही सारे संसार में दूर चांद तारे तुम्हें दिखाई पड़ते और तुम खुद अपने को दिखाई नहीं पड़े हो पर आदमी चल लिया और और तारों पर भी चलेगा अपने भीतर गति नहीं हुई अभी समुद्रों की गहरी सी गहरी गहराइयों में डुबकी मारी है आदमी ने प्रशांत महासागर पांच मील गहरा है उस गहराई को भी छू लिया आदमी और गौरी गौरीशंकर के शिखर पर भी चढ़ गया है और अपने भीतर अपने भीतर जाता ही नहीं जैसे उसे ख्याल ही नहीं कि अपने भीतर भी एक आकाश एक ऊंचाई एक गहराई एक अद्भुत लोक जीवन ऊर्जा का सुरताल में बंधा हुआ एक संगीत कि अपने भीतर अनाहत का नाद है कि अपने भीतर ब्रह्म विराजमान मैं यहाँ लोगों को सिर्फ याद दिला रहा हूं तुम्हारे तथाकथित धार्मिक व्यक्ति तुम्हारे पंडित पुरोहित महात्मा साधु संत उन लोगों से कहते हैं धार्मिक बनो मैं लोगों को कह रहा हूं कि तुम धार्मिक तो हो ही सिर्फ स्मरण करो इसलिए यहां आसानी से घटना घट गट रही है क्योंकि पाना तो लंबा मामला है जन्म जन्म लगेंगे और उन्होंने बड़ा फैलाव कर रखा है पहले तो कहते हैं पिछले जन्मों में तुमने जो पाप किए वो काटने होंगे अब कितने तुम्हारे जन्म हुए और कितने तुमने पाप न किए होंगे उनको काटते काटते अनंत जन्म लग जाएंगे और उनको काटते काटते ही अनंत पाप और हो जाएंगे क्योंकि तुम पाप ही थोड़ी काटते रहोगे कुछ और भी तो करोगे पाप काटने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा समझो कि मंदिर बनाओगे तो पहले दुकान चलानी होगी धन कमाओगे तो मंदिर बनेगा धन कमाओगे तो दान हो सकेगा लेकिन धन कमाओगे कैसे किसी को लूटोगे किसी का शोषण करोगे पुण्य भी करोगे तो पहले पाप करना होगा चोरी करोगे बेईमानी करोगे अनंत काल लग जाएगा तब तो और चालबाजों ने सिद्धांत बड़े हिसाब से खो जाए इस भांति तुम्हें सदा के लिए धोखा दिया जा सकता है पहली तो बात अनंत अनंत जन्मों के तुम्हारे कर्म ऐसे है कि आज तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता इसलिए तुम्हारे महात्मागण तुम्हें जो विधियां देते हैं अगर वो सफल ना हो तो उनका क्या कसूर है खली जिब्रान की प्रसिद्ध कहानी एक आदमी लोगों को गांव गांव समझाता फिरता था कि आओ मेरे पीछे मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूँ लेकिन ना कभी कोई आया क्योंकि किसको पड़ी परमात्मा से मिलने की लोग कहते आएंगे जरूर आएंगे एक दिन आएंगे अभी तो और हजार काम करने हैं अभी तो फसल काटनी है अभी तो बगीचे में फल पक रहे हैं उनकी फिक्र लेनी अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं अभी अभी तो दुकान खोली अभी मकान अधूरा बना है आएंगे जरूर आएंगे एक उम्र पर तुम्हारे साथ आएंगे वो में गांव गांव घूमता ना कभी कोई उसके पीछे आया परमात्मा तक जाने के लिए ना उसे कोई झंझट आई एक गांव में उपद्रव हो गया एक आदमी उठ के खड़ा हो गया उसने कहा मैं आता हूँ न मुझे मकान बनाना न मेरी पत्नी ना मेरे बच्चे ना धन दौलत मुझे कोई झंझटी नहीं मैं तो आप भी जैसे किसी की तलाश में था गुरु थोड़ा घबराया क्योंकि पता तो उसे भी ईश्वर का घर का नहीं था माध्यम ये तो काम चल रहा था क्योंकि कोई कभी साथ आता ही नहीं था मगर उसने कहा कि देख लेंगे वो भी कोई साधन गुरु नहीं था गुरु घंटाल उसने कहा इसको ऐसे में देंगे ऐसे चक्करों में डालेंगे मगर वो भी कुछ गुरु से कम नहीं था गुरु तो गुण था चक्कर वो शिष्य जो था शक्कर था वो जो पीछे पड़ा सो पड़ा ही गुरु ने कहा सिर के बल खड़े हो गुरु कहता आधा घंटा वो एक घंटा खड़ा हो। गुरु कहता राम राम जब वो घंटे पर गुरु कहता एक घंटा वो चौबीस घंटे जब उसने गुरु को पकड़ ही लिया गुरु उसको ले जाता पहाड़ों में यहाँ वहां घुमाता चक्कर दिलवाता एक साल बीत गया गुरु थक गया उसके पीछे अब गुरु की बदनामी भी होने लगी क्योंकि गांव गांव खबर पहने पहुंचने लगी कभी तक उस आदमी को पहुंचा नहीं पाया बड़ी बातें करता और वो आदमी लोगों से कहने लगा जो भाई कुछ हो नहीं रहा और जो भी कहता वही मैं करता हूं गुरु भी उदास होने लगा वो जो पुराने दम्भ था पहुंचा देने का वो भी शिथल होने लगा लोग पूछने लगे पहले एक को तो पहुंचाओ अब गांव में उपदेश करने जाता तो लोग पूछते कि शिष्य का क्या हुआ शिष्य वहीं बैठा रहता वो कहता कुछ नहीं हुआ उसकी बोलती बंद हो गई गुरु की उसने छह साल तक चक्कर दिलवाए पहाड़ों में रेगिस्तानों में मगर जब शिष्य को चक्कर दिलवाया तो खुद भी चक्कर खाने पड़े और शिष्य तो हिम्मत से लगा था उसको तो एक आगे आकांक्षा थी अभी थी आशा थी कि ईश्वर मिलेगा गुरु को तो वो भी आशा नहीं थी और धीरे धीरे उसकी ये भी आशा टूटी जा रही थी कि शिष्य पीछे छोड़ने वाला ये आखिरी दम तक पीछा करेगा ये मार के ही रहेगा थक गया सूख गया गुरु एक दिन उसने शिष्य के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुझे छमा कर भैया पहले मुझे उसके घर का पता था जब से तू क्या मिला तेरे सत्संग मेरा तक पता खो गया मुझे तक उसका घर का कोई पता नहीं। अब तू मेरा पीछे छोड़ मुझे माफ कर भूल हो गई तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हें विधियां देते रहते और विधियां चलती रहती कैसी ही मूर्तापूर्ण विधि दी जा सकती है तुम्हें क्योंकि अनंत जन्मों का कर्म पहले काटना है वो कोई इसी जन्म में तो कट नहीं जाएगा इसलिए बड़ी सुरक्षा है अनंत जन्म लगेंगे अब अगले जन्म की अगले जन्म में देखी जाएगी कोई लौटते तो कहता नहीं मैं नकद धर्म में विश्वास करता हूं मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें कोई कर्म नहीं काटने तुमने अतीत जन्मों में जो भी किया है वो वैसे ही जैसे कोई सपनों में करे अब सपनों में किए कर्मों के लिए कोई काटना थोड़ी पड़ता है तुम मूर्छित थे, इसलिए तुमसे भूले हुई मूर्छा में भूले स्वाभाविक रात तुमने सपना देखा कि तुम चोर हो और तुम हत्यारे हो फिर सुबह जाग के क्या तुम्हें रात की चोरी और हत्यारे होने के लिए कुछ प्राश्चित करना होता है कोई यज्ञ हवन करवाना होता कि कुछ बात को काटने का विधि विधान करना होता सुबह जागे जाना कि सपना था बात खत्म हो गई मैं तुम्हें जगाता हूं जागते ही तुम्हारे सारे पिछले जन्म सपने सिद्ध हो जाते क्योंकि मूर्छा में तुम जिए तुमने जो भी किया, किया नहीं हुआ निम्न हुआ उसका कोई मूल्य नहीं और मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि अगले जन्मों में जन्मों जन्मों के बाद तुम्हें उपलब्धियों होगी मैं कहता हूं अभी और यही तुम्हारी तैयारी अगर चाहिए तो बस एक वो जागने की ध्यान उसकी प्रक्रिया है इसलिए रमेश तुम्हें यहां प्रसन्नता दिखाई पड़ेगी आह्लाद दिखाई पड़ेगा वसंत दिखाई पड़ेगा फूल खिलते मालूम होंगे ये तुम जैसे ही लोग ठीक तुम जैसे तुम्हारे जैसे ही संसार में रहते दुकान करते नौकरी करते बच्चे हैं सब कुछ क्योंकि मैं किसी चीज से किसी को छुड़ाना नहीं चाहता किसी को कहीं से व्यर्थ तोड़ना नहीं चाहता मैं खिलाफ हूं उस संस के जो भगोड़ापन सिखा था क्योंकि उस भगोड़े सन्यास ने दुनिया को बहुत कष्ट दिए, सं किसी ने हिसाब नहीं रखा कि जब करोड़ों करोड़ों लोग सन्यासी हुए तो उनकी पत्नियों का क्या हुआ उनके बच्चों का क्या हुआ बच्चों ने भीख मांगी चोर बने हथियारे हाँ बने पत्निया वैश् हो गईं, तो उन्हें भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा कि दूसरों के बर्तन मलने पड़े क्या हुआ उनकी पत्नियों का, क्या हुआ उनके बच्चों का उनका हिसाब किसी ने भी नहीं रखा अगर उनका हिसाब रखा जाए तो तुम बहुत हैरान होगी तुम्हारे तथाकथित कथित सन्यासियों ने जितने लोगों को कष्ट दिया है उतना किसी और ने नहीं दिए एक, एक सन्यासी न मालूम कि लोगों को कष्ट दे गए है बूढ़ी पिता है बूढ़ा बच्चे हैं छोटे पत्नी है और रिश्तेदार और भाग गया एक सन्यासी कम से कम 10-25 लोगों को दुख दे जाएगा जितने लोग उससे संबंधित हो और तुम्हारा सन्यासी बोझ हो जाता है समाज के ऊपर मुफ्त खोर हो जाता उसकी सृजनात्मकता खो जाती वो तुम्हें चूसने लगता है संसार को गालियां देता है और सांसारिक लोगों के ऊपर ही निर्भर है उनका ही दिया भोजन उनके ही दिए कपड़े पहनता है वे कमाते हैं वो खाता है और संसारकों को गालियां देता और कहता तुम अज्ञानी हो तुम पापी हो वो पुण्यात्मा है चूसता तुम्हें सो मैं उस सन्यास के पक्ष में नहीं मेरे सन्यास की नवधारणा है नया प्रत्यय है मेरा सन्यास जहां हो जैसे हो वैसे ही रहो वहीं जागरण आ सकता है कहीं और जाने की जरूरत नहीं क्योंकि जागरण तुम्हारा स्वभाव है जरा अपने को हिलाना डुलाना है जरा अपने कल्पवान करना है जरा अपना समर्पण करना अपने अहंकार को विसर्जित करना और वसंत आया वसंत आने में देर नहीं धीरे धीरे उतर से आ वसंत रजनी, पुकार देनी है वसंत को बस वसंत द्वार पर ही खड़ा है द्वार खोल ले, धीरे धीरे उतर से आ वसंत रजनी कारक में नव वेणी बंधन शीस फूल कर शशिका नूतन रश्मि घन अवगुंठन वलय सितन मुक्ता हल अभिरा चित आसंत रजनी मरमर की सुमधुर नुपर ध्वनि गुंजित पद्मों की किंकणी भर पद में अलस तरंगणी तरल रजत की धार बहादे मृदु से रजनी मृदु से सजनी आ वसंत रजनी पुलकित स्वप्नों की रोमावली कर्मे स्मृतियों की अंजलि मलिया नील का चल दुकुल अली घिर छायासी श्याम विश्व को आ अभिसार बनी सकुचती आ वसंत रजनी शहर शहर उठता सरिता और पढ़ते सुमन मचल मचल आते पल फिर फिर सुन की पदचाप हो गई पुलकित यह अवनी सिहरती आ वसंत रजनी बस इतनी सी बात यहाँ घटी है हमने वसंत को पुकारा है और वसंत आने लगा है सुन प्री की पदचाप हो गई पुलकित यह अवनी हरती आ वसंत रचनी तुम वही हो जो तुम्हें होना है तुम्हें होना नहीं है कुछ और तुम्हें सिर्फ अपने को जान लेना है जैसे तुम हो वैसे ही और आ जाएगा मधुमास खिल उठेंगे फूल सखी वसंत आया भरा हर्ष न के मन नवोत्कर्ष छाया रमेश ये जो तुम देखते हो प्रसन्नता ये जो पुलक ये जो आनंद मग्न भाव ये जो तुम लोगों की आंखों में शांति देखते हो प्रेम देखते हो यह तुम्हारा भी स्वभाव है तुम्हारी भी क्षमता है बस तुमने अपनी जेब ही नहीं टटोली, तुम झोली फैलाए औरों से मांग रहे हो वह जो तुम्हारे भीतर पड़ा है सखी वसंत आया भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया वसना, नव वह लतिका मिली मधुर प्री उतिका मधुप्रंद बंदी सरसाया लता मुकुल हार गंध भार भर वही पवन बंद मंद मंदतर जागी नैनों में वन यौवन की माया आव्रत सरसी उर सरसिज उठे केसर के केस कली के छुटे स्वर्ण शल्य अंचल पृथ्वी का लहराया सखी वसंत आया भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया सन्यास मेरे लिए त्याग नहीं भोग की परम कला है सन्यास मेरे लिए परमात्मा को भोगने की विद्या है परमात्मा के साथ नाचने गाने गुनगुनाने का आयोजन मैं यहाँ लोगों को जीवन का विषाद नहीं सिखा रहा हूं जीवन का आह्लाद पुरानी तथाकथित संयास की धारणा जीवन विरोधी उसका मौलिक स्वर निषेठ का था मेरा मौलिक स्वर विधेय का है जियो जी भर के जियो एक एक पल परिपूर्णता से जियो फिर कहीं और स्वर्ग नहीं फिर यही स्वर्ग उतर आता है जो परिपूर्णता से जीता है उसकी श्वास श्वास में स्वर्ग समा जाता है रमेश कुछ सीखो यहां नाचते मदमस्त लोगों से कुछ तरंग लो ये पियकड़ों की जमात कुछ पियो ये रिंदो का जमघट ये मधुशाला है ऐसे ही मतलब जान यहां सुराही भरी बस तुम झुको और यहां कोई प्यालियों से नहीं पिया जाता सुराइयों से ही पिया जाता क्या प्याली लेनी बीच हुए? अच्छा हुआ आ गए अच्छा हुआ कि तुम्हें दिखाई पड़ रहा है क्योंकि भारतीय मन इतना रुगण हो गया है इतना अंधा हो गया है सदियों सदियों के निषेध ने भारतीय मन को इतनी व्यर्थ की धारणाओं से भर दिया कि देखना जो यहां घट रहा है उसे पहचानना एकदम असंभव मालूम होता तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम लोगों की आंखों में देख सके और तुम्हें वहां शांति दिखाई पड़ी तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हे थोड़ा सा स्वर्ग उतरता हुआ यहाँ अनुभव में आया नहीं तो तथा परंपरागत रूढ़िग्रस्त मन जब यहाँ आता है तो उसे बड़ी बेचैनी होती क्योंकि वो अपेक्षाएं लेकर आता है। वो अपेक्षाएं लेके आता है कि लोग बैठे होंगे उदास झाड़ों के नीचे धुनी रमाए भूत लपेटे भूखे प्यासे रूखे सूखे, मरुस्थल जैसे क्योंकि वही उसकी महात्मा की धारणा और जब वो यहां आके लोगों को नाचते देखता है और जब वो यहां आके देखता है कि बांसुरी बज रही और कहीं कोई धूनी नहीं दिखाई पड़ती संगीत और कहीं कोई शरीर पर बबूत रमाए हुए नहीं दिखाई पड़ता लोक सुंदर तन सुंदर मन संगीत में डूबने को आतुर, नृत्य में जाने को तत्पर, तो वो चौंक जाता है उसे लगता है यह कैसा संन्यास यह कैसा आश्रम वो अंधा हो जाता एकदम अंधा हो जाता उसे फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता या उसे ऐसी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं जो उसके पीछे पड़े अगर वो देख लेता है एक जोड़े को हाथ में हाथ डाले चलते हुए बस उसके प्राणों पर संकट आ जाता उसने जीवन भर वासना को दबाया वो उभरकर खड़ी हो जाती उसका प्रक्षेपण हो जाता उस युवक की जगह अपने को देखता है और सोचता है कि अगर मैं इस युवक की जगह होता तो क्यों इस स्त्री का हाथ पकड़ता उसने और किसी कारण से कभी स्त्री का हाथ पकड़ा ही नहीं ने स्त्री को कभी और किसी तरह देखा ही नहीं काम वासना की धारणा से ही देखा है उतनी ही उसकी पहचान है वो दूसरे पर भी वही थोप देता है तुम वही देख सकते हो जो तुम्हारे भीतर भरा पड़ा है तुम अपना कूड़ा करकट दूसरों पर आरोपित कर देते हो तुम स्वभाग्यशाली हो कि तुम देख सके हो सम्मिलित हो इस राग में इस रंग में तीसरा प्रश्न भगवान मैं अपने को बड़ा ज्ञानी समझता था पर आपने मेरे ज्ञान के टुकड़े टुकड़े करके कर रख दिए अब आगे क्या मर्जी धर्मेश जो उसको मंजूर मेरी क्या मर्जी यहां मेरी मर्जी नहीं चलती और यहां तुम्हारी मर्जी भी नहीं चलेगी यहां तो हम सब ने अपनी मर्जी उसकी मर्जी में डुबो दी वो जो करवाता है होता है और उस पर छोड़ने का एक मजा है अगर तुम इस सियों के परिवार का थोड़ा अवलोकन करोगे तो बहुत चौंकोगे ना हम किसी से भीख मांगने जाते ना हम किसी से दान मांगते हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते उसके सामने फैला दिए हाथ अब किसके सामने हाथ फैलाने और अड़चन आती ही नहीं सब होता चला जाता है आज एक हजार सन्यासी आश्रम के हिस्से और मेरे सन्यासी कोई दीनता और दरिद्रता से रहने में भरोसा नहीं रखते जो मनुष्य के लिए बिल्कुल जरूरी है मिलना ही चाहिए मस्ती से रहते आनंद से रहते उत्सव से रहते हैं। उस पर छोड़ते ही कुछ अनूठा घटित होना शुरू होता है अभी पांच सात दिन पहले लक्ष्मी को दस लाख रुपयों की जरूरत थी कहने लगी कि दस लाख रुपए एकदम से कहां से आएंगे मैंने कहा जैसे और आते वैसे ये भी आएंगे और आ गए लक्ष्मी भी चौकी कि एक व्यक्ति परसों ही आया स्विट्जरलैंड से और उसने कहा कि मैंने दस लाख रुपए जमा कर दिए हैं आश्रम के नाम स्विट्जरलैंड में पूरे दस लाख रुपए लक्ष्मण ने पूछा किस लिए किसी ने तो मुझसे किसी ने मुझसे कहा नहीं लेकिन अचानक मुझे लाभ हो गया जिसकी कोई अपेक्षा भी नहीं थी जिसके लिए मैंने कोई प्रयास भी नहीं किया था तो मैंने सोचा कि जिसके लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया जिसके लिए मेरी कोई अपेक्षा भी नहीं थी जो आकस्मिक रूप से आ गया है वो अपना नहीं उसे कहीं भी भगवान के काम में लगा देना चाहिए जीवन इस ढंग से भी जा सकता है सब उस पे छोड़ के भी जा सकता है और ये तो मल्लुक दास की श्रृंखला चल रही तो मैं उनका वचन तो याद ही हो गया सभी को याद है उसी एक वचन के कारण मल्लुक दास को लोग जानते और तो उनके वचन लोगों को मालूम भी नहीं अजगर करे न जाकर पंछी करे न काम दास मलु का कह गए सबके दाता राम मलुक दास ने ऐसे नहीं कह दिया होगा मलुक दास का भी काम ऐसे ही चला अब तुम तो पूछते हो आपकी क्या मर्जी उसकी जो मर्जी उसकी मर्जी पूछते हो धर्मेश तो पहला तो काम सन्यास क्योंकि जब ज्ञान खंडित हो गया और तुम्हें भ्रांतिया थी कि मैं जानता हूं वो टूट गई सरलता अब स्वाभाविक हो जाएगी और सरलता ही सन्यास है जब ज्ञान की भ्रांति टूट गई तो ध्यान सुगम हो जाएगा और ध्यान ही सन्यास है सन्यास तो बस आयोजन है कि ध्यान घट सके सरलता घट सके निर्दोष हो सके चित बच्चों की भांति और तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा नहीं था इसलिए टूट गया तुम्हारा होता तो क्यों टूटता उधार था बासा था वेद का था कुरान का था बाइबल का था तुम्हारा नहीं था बुद्ध का था महावीर का था कबीर का था तुम्हारा नहीं था काश तुम्हारा होता तो कैसे टूट जाता अपना टूटता ही नहीं अपने को टूटने का को कोई उपाय नहीं आग जला नहीं सकती उसे शस्त्र छेद नहीं सकते उसे मृत्यु मिटा नहीं सकती उसे लोग कहते हैं कि मैं हूं शायरे जादू बया सदरे मायनी दावरे अल्फाज अमीरे शायरा और खुद मेरा भी कल तक खैर से था ये ख्याल शायरे के फन में है मिन जुमला ए अहले कमाल लेकिन अब आई है जब एक गीना मुझ में पुख्तगी जहन के आईने पर कापा है अक्से आग ही आसमा जागा है सर में और सीने में जमी अब मुझे महसूस होता है कि मैं कुछ भी नहीं जहल की मंजिल में था मुझको गरूर आग ही इतनी महदूद दुनिया और मेरी शायरी जुल्फ हस्ती और इतने बेनिहायत बेचोखम उड़ गया रंगे दयाली खुल गया अपना भरम लोग कह देते हैं कि आपका बड़ा ज्ञान आप बड़े पंडित लोग कहते हैं कि मैं हूं सायरे जादू बयां सदरे मायनी दावरे अल्फाज अमीर शायरा और खुद मेरा भी कल तक खैर से था ये ख्याल शायरी के फन में हूँ मिनजुम लाए अहले कमाल और जब लोग कहते हैं तो हम भी मान लेते हैं तुम भी मान लेते हो जब इतनी भीड़ कहती कि आप बड़े ज्ञानी की बड़े कवि कि बड़े संत कि बड़े त्यागी कि बड़े महात्मा इतने लोग कहते हैं जब इतने सर्टिफिकेट इतने प्रमाण पत्र मिलते तो तुम भी मान लेते और मानने का कोई उपाय भी तो नहीं इसी तरह तो तुम मानते हो कि तुम कौन हो दूसरों का आधार लेके तुम मानते हो तुम कौन हो वे तुम्हारा आधार लेके मानते हैं कि वे कौन बड़ा मजा चल रहा है अंधे दूसरे अंधों को समझा रहे जिन्हें खुद पता नहीं वे तुम्हें भ्रांतियां दे देते हैं। लेकिन अब आई है जब एक गीना मुझमें पुख्तगी जहन के आईने पर कांपा है अक्से आग ही और जब थोड़ी सी पुख्तगी आती थोड़ी सी प्रौढ़ता आती जरूर धर्मेश, थोड़ा होश आया है, थोड़े धर्मेशौढ़ हुए हो थोड़े जागे हो थोड़ी करबट बदली है लेकिन अब आई है जब एक गिना मुझ में पुख्तगी एक थोड़ी सी प्रौढ़ता आई है जहन के आईने पर कांपा है अक्से आग ही तो वो जो बुद्धिमानी का ख्याल था वो थोड़ा कप कपा गया है उसका प्रतिबिंब झील में ला गया है जैसे चांद आकाश में और झील में दिखाई पड़े और तुम समझ लो कि झील में ही सच्चा चांद है, जब तक झील ना हिले पता नहीं चलता एक कंकड़ी फेंक दो झील हिल जाए और पता चल जाता है कि चांद खंड खंड हो गए वो असली चांद नहीं था तुम्हारा ज्ञान जो खंड खंड हो गया मैंने ककड़ी ही फेंकी मगर वो झील में बना चांद था वो तुम्हारी भ्रांति टूट गई आसमा जागा है सर में और सीने में जमी ये शुभ अवसर है इसे गमामत देना आसमा जागा है सर में और सीने में जमी अब मुझे महसूस होता है कि मैं कुछ भी नहीं धन्य भागी है वे जिन्हें ये महसूस होने लगे कि मैं कुछ भी नहीं क्योंकि फिर सारा आसमान उनका है सारी जमीन उनकी जेहल की मंजिल में था मुझको गरूरे आग जब तक मूढ़ता थी मूढ़ता की यात्रा थी जेहल की मंजिल में था मुझको गरूरे आग ही तब तक ज्ञान का घमंड को ही सिर्फ ज्ञान का घमंड होता है मूलों को ही भ्रांति होती पांडित्य की जिल की मंजिल में था मुझको गरूरे आग ही इतनी लाम महदूद दुनिया और मेरी शायरी और मैं सोचता था मैं महाकवि हूं और अब जब मैंने देखी इतनी लाम महदूद दुनिया इतना अनंत विस्तार सौंदर्य का क्या मेरी शायरी क्या मेरी कविता इतना सौंदर्य एक एक पत्ता महाकाव्य है परमात्मा का एक एक फूल एक एक झरना गीता है एक एक तारा कुरान जगह जगह उसके चिन्ह हर जगह उसके चिन्ह कण कण पर उसके हस्ताक्षर है। वही है एकमात्र महाकवि लेकिन जब तक ये अनंत सौंदर्य दिखाई ना पड़े तब तक तुम अपनी टिमटिमाती सी मोमबत्ती को जला के बैठे हो और सोच रहे हो यही प्रकाश है सूरजों को देखो इतनी लामहदूद दुनिया और मेरी शायरी जुल हस्ती और इतने बेनिहायत बेचोखम इतने असंख्य रहस्य कि गिनो तो गिने ना जा सके मापो तो मापे ना जा सके इतना अमाप अस्तित्व जुल्फ हस्ती और इतने बेनिहात पेचोखम उड़ गया रंगे तहल्ली सेखी का रंग उड़ गया उड़ गया रंगे तहली खुल गया अपना भरम मगर ये शुभ भ्रांति टूट जाए ये भरम टूट जाए तो तुम्हारे जीवन में सच्चे ज्ञान की शुरुआत हो सकती है यह जानना कि मैं अज्ञानी हूं ज्ञान का पहला कदम यह जानना कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं जानने की तरफ मुड़ना यह जानना कि मैं कुछ भी नहीं हूं सब कुछ होने का उपाय भगवान क्राइस्ट ने कहा गाँव के मुर्दे मुर्दे को दफना देंगे कबीर ने कहा साधो ई मुर्दन के गांव और मलुक कहते मुर्दे मुर्दे लड़ी मरे लोग जीवन मृत है इसका क्या कारण है? क्या जीवन निस्दर्शन इसका कारण है या अहंकार और अज्ञान कारण है क्या इस मृतवत जीवन से उबरने के लिए बुद्धत्वी एकमात्र उपाय है हमें समझाने की अनुकंपा करें आनंद मैत्रे मूर्छा एकमात्र कारण और बुद्धत्व एकमात्र उपाय बुद्धत्व यानी जागरण होश से भर मूर्छा यानी ऐसे जीना जैसे कोई शराब पीकर रास्ते पर चल रहा हो लड़खड़ाता, था लड़खड़ा जिसे अपना पता नहीं है वह मूर्छित है और जैसे अपना वह बुद्ध एक दार्शिक ने सुबह सुबह अपनी पत्नी से सुना जानते हो जी हमारे मुन्ने ने चलना शुरू कर दिया दास ने अपने सोचते हुए पूछा कब से अजी को एक हफ्ता हो गया ओह तब तो वह काफी दूर निकल गया होगा दास ने महोदय चिंतित स्वर में बोले होश कहा अपने दर्शन में खोए चारों तरफ देखने की फुर्सत कहा चंदुलाल हनीमून मनाने किसी हिल स्टेशन पर गए कार की पिछली सीट पर बैठे हुए अपनी नव, नवेली दुल्हन गुलाबों से प्यार मोहब्बत कर रहे थे किंतु उन्हें डर लग रहा था कि साला ड्राइवर कहीं देख ना रहा हो ड्राइवर रास्ता भटक गया था किंतु प्रेम में मधोस चंदुलाल को इसकी खबर न थी कि उनकी कार एक ही जगह का चक्कर काट रही जब उसी चौराहे पर कार फिर गुजरी तो ड्राइवर ने पूछा क्यों साहब ये सातवीं बार है ना गुलाबों को दूर खिसका तो गुस्से में चंदूलाल बोले सातवीं बार हो या सोवीं बार तुझे इससे क्या मतलब कर मैं अपना काम कर रहा हूँ लोग अपने भीतर बंद हैं लोगों की आखे बंद हैं कान बंद संवेदनशीलता बंद है मूर्छा एक गहरी मूर्छा है हम चल लेते हैं उठ लेते हैं काम भी कर लेते हैं किसी तरह जिंदगी बीत ही जाती है मगर किसी तरह हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम कहां थे क्यों थे किस लिए थे क्यों जन्मे क्यों जिए क्यों मरे कौन था जो आया और को पता नहीं चलता इसको तुम होश कहो क्या हा नाम हम बता सकते हैं वो नाम हमारा नहीं दिया हुआ है और अपना पता भी बता सकते वो भी हमारा नहीं वो भी दिया हुआ है तुम्हें अपना पता ही नहीं जागो, अपने को अपने प्रत्येक को को जागरण से जोड़ दो। अचानक खबर लगी कि उसके शरीर में घाव ही घाव हो गए और करीब बीस फ्रैक्चर हुए हालत गंभीर है समाचार मिलते ही डब्बू जी भागे भाग्य अस्पताल पहुंचे देखा कि पूरे शरीर में पट्टियां ही पट्टियां बंधी ऑक्सीजन लगी ग्लूकोस की बोतल लटकी और पांसी में बैठी गुलाबो सिर के बाल नोच कर जार, जार रो रही छाती पीट रही डब्बूजी ने कहा भाभी यह क्या हो गया कोई दुर्घटना हो गई क्या मुझसे क्या पूछते हुए गुलाबो ने दाढ़ मारते हुए रोते हुए कहा अपने भैया से ही पूछो ना, क्या हुआ भाई चंदूलाल डबू जी ने उदासवर में पूछा क्या कर बैठे ये आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गयी की जिससे पूरे शरीर पे प्लास्टर ही तलास्त प्ला चल गया बेचारे चंदूलाल दोस्त मैंने तो बस इतना ही कहा था कि दाल में जरा नमक कम ये तो ही गुलाब की आंखें गुस्से से लाल हो गई शर्म नहीं आती झूठ बोलते वह पूरी ताकत लगाकर चीखी तुमने ये नहीं कहा था कि नमक जरा कम है तुमने यह कहा था कि नमक है ही नहीं मगर भाभी इतने नाराज होने की कोई बात नहीं थी डब्बू जी ने समझाया आपको दाल में और नमक डाल देना था गुलाब बोली यदि घर में नमक होता तो मैंने पहले ही न डाल दिया होता एक हफ्ते से घर में नमक है ही नहीं कहो अपने भैया से घर में सामान लाकर क्यों नहीं रखते क्या बात करती हो जी चंदूलाल बोले मैंने पिछड़ा गुलाबों का गुस्सा तो आसमान पर चल गया वह बोली अरे कल मुहे मुझे बताया क्यूँ नहीं क्यों वह नमक मैं तो उसे शक्कर समझ रोज चाय में डाल तुझे तो पिलाती रहती ऐसी जिंदगी चल रही है तुम पूछते हो क्राइस्ट ने कहा गांव के मुर्दे मुर्दे को दफना देंगे कबीर ने कहा साधो ई मुर्दन के गांव और मलूक कहते हैं, मुर्दे मुर्दे लड़ी मरे लोग जीवन मृत है इसका क्या कारण एकमात्र कारण कि लोग बेहोश मूर्छित और एकमात्र औषधि रामबाण औषधि और वह न, न हो सकता है जागो और जाग तुम सत्य हो वह तुम्हारी संभावना वह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार आज